प्रति भटत्व अखिल है, तो है। नाम जो का अर्थ है तमा सर्प हम प्रतिनिक को समझाते हैं इव लगा है ना कि जिस प्रकार ये तम का विरोधी तेज होता है तम का विरोधी तम प्रतिब मतलब तमस तमसा तमसाह तमसा, तम का विरोधी कौन होता है तेज तो तम विरोधी तो किसका होगा प्रतिभा तेज तो तम प्रतिभा किसका होगा तो जिस प्रकार तेज तम का विरोधी होता है क्या होता है तेज तो जो तेज है ना जिसे सूर्य तेज रूप है तो तम रहेगा में कभी भी सम नहीं रहता है जो तेज है है ना? जिस प्रकार तेज क्या कहेंगे तो गरुड सर्प का विरोधी होता है सर्व प्रति भटक किसका गरुड सर्प का विरोधी तो, तो होता है लग गया तो जो गरुड के सामने सर्फ रहेंगे और तेज के सामने तम रहेगा उसी प्रकार विकार आदि दोषा नाम प्रतिपट विकार आदि दोषो का विरोधित्व तो ये विकार आदि दोष विकार से आप सत्तम ले सकते हैं और क्लेश कर्म आदि ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं उत्पत्ति आदि अचेतन में रहने वाले सतुरस्तम तथा उत्पत्ति आदि सद्विकार विकार और अचेतन के संबंध से प्रकृति अचेतन के संबंध से जीव में आने वाले कौन से बिकार हैं कलेषकर माध्यम तो उन सब विकार आदि क्या है दोष आदि है एवं दोषा बिकार आदि क्या है कि विकार आदि दोषों का विरोधी होना ये विरोधी कौन है ईश्वर बात है विकार आदि दोषा नाम प्रतिभा विकार आदि दोषो का प्रतिब प्रतिब कर विरोधी कौन विरोधी है तो प्रति भटक तो किस में जाएगा ठीक है तो जो तो जब जैसे की सर्व जैसे कि गरुड़ सर्व का विरोधी है तो गरुड़ के सामने सर्व रहते गरुड़ के पास और ये तेजतम का विरोधी है तो तेज में तो रहता वैसे भगवान के आए विकार आदि दोषों के विरोधी हैं, तो उनमें कोई भी विकार आदि दोष रहेगा विकार कैसे दोष है? है कैसे है ये दोष है अखिले प्रतिनिक प्रतिनिक का हुआ प्रतिभा विरोधी क्या हुआ सज या विरोधी एक बार और देखेंगे जिस प्रकार तम को समझाते हैं जिस प्रकार तेज तम का विरोधी कौन है ईश्वर तो विकार आदि दोषो का विरोधी होना ही ईश्वर का अखिले प्रथनीकत्व है क्या कहेंगे विकार आदि दोषो का विरोधी होना ईश्वर का अखिले प्रथनीक किसका ऐसा लगाएंगे विकार आदि दोषों का विरोधी होना ईश्वर का अचिल तो है प्रतिनिक है ठीक है उनका अचील प्रत्यनिक स्वरूप है या किसी भी अवस्था में विकार आते दोष आते कभी भी नहीं आते है विकार आदि का उत्पत्ति तो परमात्मा से है नहीं देखो परमात्मा के संकल्प से है परमात्मा के संकल्प से विकार होते किसमें है चेतन अचेतन में किसमे होते हैं परमात्मा में साक्षात विकार नहीं है न बात समझ में परमात्मा में साक्षात कोई विकार नहीं है ना परमात्मा की इच्छा से सब कुछ हो रहा है उनके जो कर्मानुसार विकार भी हो रहे हैं है ना तो अब जो जैसे कि चेतन के हो रहे हैं सुख दुख सब वो और अचेतन के जो विकार होते है ना तो वो भी क्या है की चेतन को उनसे भी हानि लाभ होता है ना वो भी कर्म का फल के अनुसार ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है प्रकृति परिणामी या परिणाम होता रहता है तो सब विकारी है और और ये सभी विकार परमात्मा में हाँ। होगा उनकी इच्छा से ये सब उनमें नहीं है ऐसा। उनकी इच्छा से होना और उनमें होना ये अलग बात है, आपने अपनी इच्छा से पेड़ को काट दिया तो आप कट गए क्या देखिए आगे लगाइए उनकी और अनंतत्वम नाम हम? अनंत को समझेंगे आप अनंत कार से तो हमने अब यहाँ देना ये जैसा बताते हैं चेतना चेतन जैसे का था ना तो वैसे अखिले है प्रतिनिक लक्षण भी समझ सकते हैं है ना तो अखिल है प्रतनीक का लक्षण किसमें घटेगा ईश्वर में तो विकार आदि दोषाणाम भटक तो किसमें जाएगा घटा लेना अनंतत्व नाम ईश्वर अनंत है ईश्वर का अनंतत्व क्या है ईश्वर का अथवा अनंत अनंत लक्षण अनंत हाँ तीनों दोस्तों से रहित बताया और यहाँ भी देखना नित्य सती चेतना चेतन व्यापकत्व सती अंतरयामित्व नित्यत्व होते हुए चेतना चेतन व्यापक होते हुए अंतर्यामित्व होना नित्य हो चेतन चेतन में व्यापक हो और क्या हो अंतरयामी हो तो परमात्मा नित्य है परमात्मा कैसे है तीनों कालों में रहते हैं हैं? तीनों कालों में रहने वाली वस्तु तो कैसी होती है तो परमात्मा तीनों कालों में रहते हैं इसलिए कैसे है वो नित्य है परमात्मा अनंत है तो अनंत का लक्षण घटाइए नित्य है ना तो उसमें क्या जाएगा नित्य तो है ना परमात्मा में गया ना और चेतन व्यापक चेतन और अचेतन में व्याप्त होकर रहने वाला व्यापक कैसा होता है व्याप्त होकर हाँ व्याप्त होकर रहने वाले को क्या कहते हैं तो व्याप्त कौन होगा चेतना चेतन ईशा वाचन एकदम सर्वम की ये सब जो है ना ईश्वर से ईशा मतलब है ना तो ये सभी ईश्वर से व्याप्त है कौन व्याप्त है चेतन कौन चेतना चेतना। हाँ, सब से, सब लेना है जगत जीव जड़ चेतन सब लेना है जीव भी लेना है चेतन जगत भी लेना है।, है ना सब कुछ ले लेना है ईश्वर को छोड़कर सब कुछ ले लेना है यहाँ पर यहाँ पर जो आगे जो ब्रह्म ये आया है ना कि ये अविद्या तो किसको करने के लिए आया है ईश्वर को ईश्वर कर, करेगा अनुष्ठान विद्या का और अविद्या का की ये अचेतन प्रकृति करेगी कौन करेगा दोनों नहीं? नहीं।, नहीं।, नहीं चेतन जीव करेगा ना नहीं। चेतन नहीं। तो ईशा शब्द ईश्वर का वाचक है तो उससे भिन्न दोनों लिए जाएंगे लोग सोचते है ईश्वर ले लो जड़ जगत ले लो तो जो जब दो ही तत्व यदि यहाँ कहे गए हैं तो अविद्यार्थवा विद्यामृत है किसके लिए कहा गया है विद्या है ना तो किसके लिए कहा गया है जड़ प्रकृति और ईश्वर दोनों में संभव है तो एकदम सर्वों से दोनों लेना है समझ में आई बात जीव भी लेना है और ये भी लेना है तभी चेतना चेतन जगत लेना है पूरा घटा के देखिए आगे तक बहुत लोग बोलते हैं ये दो ये दो आगे कैसे होगा तुम्हारा अविद्या माया लाएंगे लाएंगे उपनसद कहीं अविद्या माया कैसा नहीं है और ये देखेंगे तो इधम सर्वम चेतना चेतन रूप जगत क्या है ईश्वर से व्याप्ते हुए तो व्याप्त होकर रहने वाला सबने कौन है परमात्मा तिलेश तैलू सरपी है ना जिसे तिल में ते, तेल व्याप्त होकर रहता है ददी में जिस घृ व्याप्त होकर रहता है उसी परमात्मा सबने व्याप्त होकर रहते हैं तो चेतना चेतन में व्याप्त होकर तो क्या कहेंगे तो चेतना चेतन में व्याप्त होकर रहते हुए व्याप्त तो होकर रहने वाले को क्या कहेंगे व्यापक व्याप्त होकर रहने वाले को क्या कहेंगे मतलब चेतना चेतन में व्यापक चेतना चेतन में भ्याफक। भ्याफक। क्या चेतना चेतन के व्यापक कह सकते चेतना चेतन का व्यापक और अच्छा अर्थ यह है की चेतना चेतन में व्याप्त होकर रहते हुए चेतना चेतन में व्याप्त होकर रहने वाले को कहेंगे चेतना चेतन व्यापक तो उसमें क्या जाएगा चेतना चेतन व्यापक परमात्मा सब है यह किंच जगत तस्मी दृश्यते शुरू विवा क्या विवाह क्या तस्व्या स्थित जगत में जो कुछ वस्तु दिखाई देती है या सुनाई देती है उस सभी में व्याप्त होकर के नारायण स्थित है व्याप्त होकर कौन स्थित है नारायण तो ध्यान देना चेतना चेतन में व्याप्त होकर रहने वाले या चेतन व्यापक कौन होंगे ईश्वर तो उसमें क्या जाएगा चेतना चेतन व्यापक तो ठीक है और अंतरयामित तो अंतरयामित तो कहते हैं अंदर रहकर नियमन करने वाला अंदर रहकर के या पृथिव्यादर्यामी ब्राह्मण है या पृथिव्याम तिस्थन अंतर्यामी ब्राह्मण है यस पृथ्वी यथिवी शरीरम यह यम में अंतरो पृथ्वी में अंतरू जो पृथ्वी के अंदर रह करके उसका उसी प्रकार से जल के अंदर यह अपसुतिष्ठन है ना या तो इसी प्रकार सब के अंदर रहकर के नियम करने वाले कौन कहे गए परमात्मा और इसमें या विज्ञान तिषन विज्ञानमंत्रो यम विज्ञान नवेद वेद यश विज्ञानम शरीरम हाँ, यह विज्ञाने अंतरे यम यथि तो ये ध्यान देना इसका जो को मिश्र है ना तो ये सतपथ ब्राह्मण का है ने? तो इसकी माध्यान शाखा काणव शाखा दो तो है तो यहाँ यहाँ पर सभी पाठ मिलते हैं दोनों के एक जगह पाठ भेज आता है यहाँ है या विज्ञान वहाँ है या आत्म तो विज्ञान कर क्या हो जाएगा आत्मा परमात्मा के लिए या आत्मअिष्ठन आत्मानम अंतरो आत्मअिष्ठन आत्मानम अंतरो यम आत्मा न वेद यत्मा शरीरम यत्मा शरीरम या अंतरो जो आत्मा आत्मा के अंदर रह के आत्मा आत्मा अंदर रह करके उसका करता है से और रहकर करने वाले परमात्मा तो आत्मानी कर होता है अंदर रह करके नियमन करने वाले अंत प्रविष्टा शास्त्रा जना नाम सर्वात्मा सर्वात्मा का लक्षण श्रुति स्वयं करती है ये तैतक श्रुति है अंत प्रविष्टा शास्त्रा सर्वात्मा सर्वात्मा का क्या लक्षण है अंतः प्रविष्टा सा जना नाम जना नाम लोगों के अंदर प्रविष्ट होकर के शासन करने वाला श्रुति सुन सर्वात्मा का यही अर्थ कर रही परमात्मा का सुती सुन तो अंतरयामी अंदर रहकर नियम करने वाला कौन तो है तो अंतर्यामी ईश्वर है तो अंतरयामी तो किसका होगा लग गया चेतन नित्य ईश्वर नित्य है तो उनमें नित्यत्व रहेगा और तो चेतना चेतन व्यापक है तो उनमें क्या रहेगा चेतना चेतन व्यापक तो और अंतर्यामी है तो उसमें क्या रहेगा अंतर्यामी तो लगा अब ये जो तो त्रिवीर परिच्छेद रहित बताया था ना उनको फिर एक बार यहाँ पर समझ में ये जब ऐसा बता दिया ना अनंत का लक्षण अनंत का ये ऐसा कहो कि ये अनंत का लक्षण है नित्यत्व सदी जी इतना चेतन हो कि आपकृत्व तो चेतन है अनंत का लक्षण है अथवा कही नित्यत्व सती चेतना चेतन व्यापक सती अंतरयामित्व ईश्वर का अनंतत्व है ये क्या है ईश्वर का ऐसा कह सकते हैं अच्छा आप भी इस बात को ध्यान देंगे जो वस्तु नित्य है तो एक काल में रहेगी सभी कालों में रहेगी तो। केवल एक काल में रहेगी या सभी कालों में सभी कालों में रहेगी तो नित्यत्व के द्वारा वो काल से अपच्छिन्न परमात्मा कहेगा नित्यत्व के द्वारा काल से अपरिचिंद परमात्मा कहे ग अथवा कहिए काल परिच्छेद से रहित परमात्मा कहे गए काल परिच्छेद से रहित परमात्मा किसके द्वारा कहे गए तो बात है में और क्या है उसमें चेतना चेतन और व्यापक के है चेतन और अचेतन सब में व्याप्त होकर के रहने वाले चेतन और अचेतन सब में व्याप्त होकर रहने वाले ये पृथ्वी वगैरह सब क्या है ये अच्छे। पृथ्वी अचेतन है ना तो बताइए कि जब वो सभी हाँ तो सभी सभी में रह रहे हैं ना तो इसी के द्वारा परमात्मा देश से अपरक्षिण रह जाते हैं देश परिचय से रहित कहे जाते देश परिचय से हुँ। हुँ। और जो किसके द्वारा रेस परिक्छेद से रहित कहे जाते चेतना चेतन व्यापक अंतरयामित मतलब सब के अंदर रहकर उनका नियमन करने वाले सब के अंदर रहकर उन प्रशासन करने वाले तो जो सब का आत्मा ही सब में अंदर रहकर नियमन करता है तो अंतरियामित के द्वारा सबका सबके आत्मा परमात्मा कहे जाते हैं तो इसके द्वारा वस्तु परिक्चेद कहे गए वस्तु परीक्षेद से, परिखे से। शासन करने के लिए नियमन करने के लिए सब में विद्यमान है नियमन करने के लिए तो इसलिए वो सभी शब्दों से कहे जाएंगे। सब के अंतर्यामी होने से सभी शब्दों से कहे जाएंगे। तो इसके द्वारा वस्तु परिच्छेद से रहित परमात्मा कहे जाते हैं ठीक है, है? नेतृत्व के द्वारा काल परिच्छेद से रहित और चेतना चेतन व्यापक तो पते से देश परिच्छेद से रहित अंतरियामी तो पते वस्तु परिच्छन से रहित परमात्मा कहे जाते हैं अच्छा अंतर या मित्यु देखेंगे भगवान सभी के अंदर रह करके उसका निमन करते हैं ना चेतन अचेतन में व्याप्त होकर रहने वाले ये कहा अचेतन व्याप्त चे, चे, कर हैं तो निमन करने वाला नहीं कहा निमन करने वाला जैसे ध्यान देना तो इस ज, इस लोक में नव आकाश सब जगह है आकाश आकाश सब जगह व्याप्त होकर के है लेकिन उसमें नियमन करते तो है नहीं है ना सब जगह तो है इस नोक में सब जगह आकाश व्याप्त होकर रहता है लेकिन उसमें तो है और राजा में नियम करतृत्व होता है शासन थे थे होता है लेकिन व्याप्त होकर के रहता है क्या नहीं।, नहीं है ना तो अंताप्रविश नियंत्रित अंतर्वी नियंत्रित तो कहने से क्या होता है नृत्य और आकाश गगन दोनों की व्यावृत्ति हो जाती है अंदर प्रवेश करने वाला कौन है आकाशित अच्छा और नियंत्रित है उसमें अनियंत्रित किसमें राजा में लेकिन वो अंदर तो होता है तो ये है ना तो अंतर प्रविष्ट नियंत्रित कहने से दोनों की हो जाती है परमात्मा ही वैसे हैं, अच्छा जी तो अभी यहाँ पर देखो आप जब परमात्मा अंतर्यामी कहेंगे ना सबके अंदर रहकर के नियम करने वाले हैं, तो अब ये शंका होगी कि परमात्मा यदि सब रहकर रह नियमन करते हैं किसमें जन चेतन सब में चेतन चेतन सब में रहकर नियम करते हैं तो चेतन चेतन के दो दोष इनमें चेतन चेतन के दोष इसमें परमात्मा में ऐसा कहेंगे प्रश्न देखना अंतरयामित्वी पर ईश्वर का अंतर्यामित्व होने पर ईश्वर का अंतर्यामित्व का क्या अर्थ है अंदर रहकर निमन करना अंदर रहकर नियम करना किसका है अंदर रहकर नियम करने वाले तो उसमें क्या रहेगा अंदर रहकर नियमन करना कहते ईश्वर का अंतर्यामी होने पर क्या ईश्वर में दोष नहीं होते हैं ना प्रसाते कि ईश्वर का अंतर्यामी होने पर क्या उनमें दोष प्रसाते है प्राप्त नहीं होते है किसने पते में क्या उनमें दोष प्राप्त नहीं होते आक्षेप किया है ना तो चेत तक क्या हो गया प्रश्न क्या हो गया तो इसका देखो सुनो एक ये शरीर है एक इस शरीर के अंदर एक आत्मा है कि नहीं है हिंदू विवाद है ना अच्छा तो अब देखना कि पहले बच्चा पैदा हुआ इतना छोटा हुआ इतना इतना इतना इतना हो गया तो बाल्यावस्था किसकी हुई अचेतन शरीर की है अवस्था किसकी हुई और वृद्धावस्था किसकी हुई अचेतन शरीर की तो अवस्थाएं हुई है आत्मा घूमी है क्या ये दैनो अश्मिन क्या गीता में देही, देहे। देही आत्मा के दे में देही आत्मा के कौमार यौवन और जरा ये सब अवस्थाएं होती हैं। बाल्य आदि अवस्थाएं किसमें होती हैं आत्मा की दे में देह। तो अब ध्यान देना देह की अवस्थाएं होने पर है ना या देह में दोष होने पर दोष यही हो गए अवस्था दोष हो गया या यौनावस्था ये सब विकार दोष करते विकार तो बाल्यावस्था आदि दोष किसमें है शरीर में है तो बताइए इससे जो शरीर में दोष होने से क्या आत्मा में ये दोष हो जाएंगे नहीं, नहीं। भाई एक जीव आत्मा इसके अंदर रहकर इसका नहीं कर रही है तो शरीर में दोष होने से क्या इसमें रहने वाली आत्मा में दोष हो जाएंगे तो वैसे ही भगवान के शरीर पूरा जगत है कि भगवान के शरीर भूत चेतन अचेतन में दोष होने से भगवान में दोष हो जाएंगे क्या दृष्टान्त दे दिया विशिष्टांत को जो लोग नहीं समझते वो यही कहते हैं यदि सबका अंतर आमा में रहता है और सबके दोष उसमें लग जाएंगे <PULAC> तो वे शरीर में रहने वाली जो आत्मा उसमें शरीर के दोष लगते हैं क्या तो ये वे के जो है ना कि परमात्मा के सभी शरीर है तो उसमें कैसे लग जाएंगे? बस ये जो लोग नहीं जानते ना यही उनके मन में आता है सबका अंतर आत्मा सब में रहता तो है इसी शरीर के इस आत्मा में नहीं आते हैं जीव में ही नहीं आते परमात्मा तो कैसे आ जाएंगे किसी के दोष उसमें नहीं जाते लोग समझने का प्रयास नहीं करते ना लोग तो सोचते हैं हमने इस विषय को पढ़ लिया है हम तो ब्रह्मा के विभाग बन गए हैं है ना सबसे बड़े ज्ञान इस अहंकार मिथ्या जाता है तभी समस्याएं होती है तथा इस ऐसा तो भावना नहीं है लोगों की सा, सत्य शास्त्रों को जानना जब कोई बात फंसेगी तो कहीं परम्परा के नाम से कहीं संप्रदाय की, की दुहाई दी जाएगी वहां पर ऐसा तो कोई भी दुआई दे सकता है सत्य निर्णय कैसे होगा आगे देखेंगे हमारी परंपरा में ऐसा है बहुत लोग इसे सुनने में आया कुछ वर्ग ऐसे हैं, चोरी जरूर करते हैं कहो तो जिस दिन चोरी ना करें तो कहते भैंस दूध नहीं देगी भैंस दूध नहीं देगी आज भैंस ने दूध नहीं दिया क्यों चोरी कहीं नहीं की, है तो करना कर्तव्य हो गया क्यों बोले परंपरा से क्या है ऐसा हुई लोग है <laughs> बहुत लोग ऐसे है <laughs> कुछ न कुछ चोरी को लेंगे नहीं घर में कोई नुकसान हो गया भूट नहीं दिया कुछ हो गया आज हमने चोरी नहीं की उसका ही भला। है पता चलता है मुजफ्फरनगर है ना यहाँ आस पास लोग है ब्रज के आस पास भी हो सकते है इसे पता है कि हमको बताया था गोवर्धन वो खुद उसको वर्ग का था वो बता रहा था हम लोग कोई सम्मान पे ही बता रहा था कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए आगे <laughs> देखिए तो बहुत ये सब अंधविश्वास है लोगों के आगे देखेंगे पंक्ति लग दे। हैं मतलब क्या है कि चेतना चेतन सबका अंतरियामित किस अंतरियामित तो आएगा चेतना चेतन सबका अंतर्यामित तो परमात्मा में होने पर चेतना चेतन सबका अंतरियामित परमात्मा में होने पर क्या परमात्मा में दोष प्रसक्त नहीं होते हैं क्या परमात्मा में दोष नहीं आते चेतक संख्या है समाधान देते हैं जैसे शरीर में रहने वाले बाल्यादि दोष जीवात्मा में प्रसत नहीं होते हैं जीवात्मा में प्राप्त नहीं होते हैं लगा उसी है। प्रकार से तीनों प्रकार के चेतन बद्ध मुक्त और नित्य तीनों प्रकार के चेतन तथा अचेतन के दोष ईश्वर में प्रसक्त नहीं होते चेतन और अचेतन के दोष किसमें प्रसक्त नहीं होते हैं अब सुनिए अचेतन के दोस्त तो आप जानते ही ना विकार है क्या तो जब अचेतन के दोस्त अचेतन शरीर में रहने वाले जीवात्मा में ही नहीं आते हैं तो परमात्मा में आएंगे अच्छा कैसे जैसे दृष्टान्त दिया ना शरीर में रहने वाले दोस्त ऐसे वो शरीर सरी, आत्मा में नहीं जाते वैसे चेतन अचेतन सभी के दोस्त परमात्मा में नहीं जाते दृष्टांत भर में आया और चेतन भगवान का सर्व शरीर है भगवान देखो सबका चेतन अचेतन सब भगवान का शरीर है भगवान इस शरीर का नियमन जीव के द्वारा करते हैं और साक्षात भी कर सकते हैं साक्षात भी करते हैं और जीव, जीव, के, जीव तो के।, के द्वारा के सकते हैं। दोनों ही बात है भगवान स्वतंत्र है जैसे क्या वैसे कभी किसी को पता नहीं चलता है बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष है उनके द्वारा लोगों का बहुत बहुत उपहार होता है उनको कुछ पता नहीं चलता क्या हो गया क्या भगवान सब कर देते हैं उनके माध्यम से तो तो चेतन में जैसे दोष क्या होते हैं बद्ध जीव में क्लेश कर्म जी क्या दोष होते हैं ये उनके है। स्वाभाविक दोष है कैसे प्रकृति के संसर्ग से दोष आए स्वाभाविक नहीं है जो बद्ध जीव में जो दोष हैं लोग कहते हैं जो तो जीवों में दोष मानते हैं दोष कैसे प्रकृति के संसर्ग से मानते हैं स्वाभाविक नहीं, नहीं मानते हैं है। ना सुख दुख होता है सुखी दुखी होते हैं तो भी प्रकृति के संसर्ग से होते हैं पर ये है कि जड़ सुख का अनुभव नहीं कर सकता है चेतन ही कर सकता है इसलिए तो एक साल खुला कहते दे दुखी होता है पर कैसे प्रकृति के स्वाविक रूप से नहीं है, तो नहीं होता है, से होता है। जो बात मानना चाहिए तो दुखी नहीं है सुख दुख नहीं है तो उसके संसर्ग से यही अनुभव करने वाला है जो अनुभव करेगा वही सुखी दुखी होगा कहा जाएगा ऐसा तो अब ध्यान देना की अचेतन के संसर्ग से जो क्लेश कर्मादि विकार किसमें आते हैं जीव आत्मा में बद्ध जीव में वो ईश्वर में आएंगे नहीं, नहीं।, नहीं, नहीं। आएंगे और देखना मुक्त में देखो मुक्त और नित्य है ना इनमें कोई दोष नहीं है कोई अवगुण नहीं है लेकिन ये जगत की उत्पत्ति आदि कर सकते हैं जगत की उत... ये सब मुक्त हैं, लेकिन उत्पत्ति आदि करने का सामर्थ्य इनमें तो इनमें रहने से भगवान सब में व्याप्त होकर रहते हैं मुक्त और नित्य में भी व्याप्त होकर रहते हैं तो मुक्त और नित्य में व्याप्त होकर रहने से क्या वो जगत की उत्पत्ति का असामर्थ ईश्वर में आ जाएगा है ना, ना तो ध्यान रखना कि जैसे शरीरगत बाल्यादि दोस्त बाल्यावस्था दोस्त शरीर आत्मा में नहीं होते हैं वैसे चेतन चेतन सब में रहने वाले परमात्मा में चेतन अचेतन के दोष नहीं।, नहीं होते हैं जो नहीं जानते वो यही सब कहा करते हैं वो तो यही जानने वाले समझने की चेष्टा करे तो समझ सकते हैं वो तो गुरु परम्परा भी पढ़ करके पता चलता है आगे देखेंगे आगे देखेंगे ये सब ऐसा क्यों आगे आगे चिंतन है ये सभी विद्वान पूरा पूरा दूसरे सभी शास्त्रों को जानने वाले शांकर वेदांत वाले क्या कहते हैं न्याय वैश्विक शांत पूर्णी मांसा पढ़ना चाहिए तो फिर हमारा मत पढ़ना चाहिए तब समझ में आएगा तो यहां भी ये कहा जाता है कि उस न्याय आदि सबके साथ शांकर मत पड़ने के पढ़ना चाहिए ये ना तो ये इसलिए ये सवाचार इनके सब जानते हैं उनके बातों को उनसे कुछ शिका हुआ नहीं है हम्म आगे देखेंगे ज्ञान अविसमें देखो ऊपर अखिले प्रतिनिक हो गया आनंद तत्व हो गया अब क्या बचा ज्ञानानंदाय स्वरूपत्व तो। एक स्वरूप कौन है ईश्वर ईश्वर है ना तो कहते हैं एक स्वरूपत्व नाम ईश्वर का एक स्वरूपत्व तो क्या है हमने बताया था ना कि परमात्मा ज्ञान स्वरूप है परमात्मा कैसा है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म विज्ञान है ना ज्ञान है तो कौन सा ज्ञान आनंद कहा जाता है जो क्यों अनुकूल रूप से अनुभव में आएगा उस ज्ञान को क्या कहेंगे तो परमात्मा का स्वरूप भूत ज्ञान कैसे अनुभव में आता है इसलिए उसको क्या कहते हैं आनंद है। विज्ञानम श्रुति दोनों कही थी विज्ञान भी गये आनंद भी गये थे है ना विज्ञान मतलब यहाँ आनंद रूप ज्ञान क्या मतलब है? दो शब्द का प्रयोग क्यों किया कहते हैं दोनों शब्द एक अर्थ को कह रहे हैं ना पर परमात्मा को लेकिन दोनों की प्रवृत्ति निमित्त भिन्न है दोनों की प्रवृत्ति निमित्त हाँ इससे दो शब्दों का प्रयोग है तो अब प्रवृति निमित्त ज्ञानत्व तो और आनंदत्व तो। जैसे देखना ज्ञानत्व तो, तो क्या है सुख भी ज्ञान है कोई ज्ञान सुख रूप कोई ज्ञान दुख रूप मतलब अनुकूल ज्ञान प्रतिकूल ज्ञान उदासीन ज्ञान तो ज्ञान तो तो तीनों में रहेगा और आनंद तो तीनों में रहेगा केवल सुख ज्ञान कहते तो फिर उदासी प्रतिकूल दुख का उसके निराकरण के लिए क्या कहा आनंद बात है समझ में आनंद पर आवश्यक है और यदि केवल आनंद कहते तो अनुकूल अन्धो में आने वाले जो भोग्य पदार्थ है उनको भी क्या कहा जाता है आनंद अनुकूलत्व ने नो में आने वाले भोग पदार्थ को सुख या आनंद रहते हैं लोक में तो उसकी व्यावृति के लिए क्या कह दिया ज्ञान तो भोग पदार्थों को भले ही आनंद कहे कहा जाए लेकिन ज्ञान नहीं कहा जा सकता है है ना इसलिए दोनों पदों का प्रयोग किया तो आनंद रूप ज्ञान कैसा ज्ञान आनंद रूप ज्ञान आनंद रूप ज्ञानात्मकत्व अच्छा तो अब देखेंगे आनंद रूप ज्ञानात्मक अभी तो इसमें एक पद है ना आनंद एक स्वरूप है हमने बोला था एक पद क्यों दिया कि किसी भी अंश में जडत्व और दुख रूपता की निराकरण निराकरण के लिए यदि एक ना कहे आनंद स्वरूप है कोई सोचे ठीक है परमात्मा तो विभू है ज्ञान आनंद स्वरूप है उसमें ज्ञान है आनंद है पर परमात्मा तो बहुत बड़ा है विभू है तो किसी अंश में दुख रूपता भी हो जाए और किसी अंश में जडत भी हो जाए तो नहीं पूरा पूरा एक है ना ज्ञानानंद है शंकर मत में यही तो कहते हैं परमात्मा तो विभू है कुछ अंश उसका माया से या विद्या से क्या होता है आवृष हो जाता है कुचं से नहीं होता है जिसे पूरे आता है यहाँ <laughs> कुछ भी ऐसा नहीं मानते परमात्मा में आगे देखेंगे तो पूरा पूरा ज्ञान आनंद है तो आनंद रूप ज्ञानात्मक का ज्ञानात्मक का अर्थ होता है ज्ञान रूप का ज्ञानात्मक का क्या अर्थ होता है ज्ञान रूपता और आनंद रूप ज्ञान अर्थ हुआ आनंद रूप ज्ञान आनंद रूप ज्ञान या आनंद रूपे ज्ञान स्वरूपता भी अर्थ कर सकते हैं इसका क्या आनंद रूप ज्ञान आनंद रूप कौन है ज्ञान और वैसा ज्ञान स्वरूप स्वरूपता किसकी होगी ईश्वर की आनंद रूप ज्ञान आनंद रूप ज्ञान स्वरूपता आनंद रूप ज्ञान स्वरूप कौन है तो आनंद रूप ज्ञान स्वरूपता किसकी होगी ज्ञानानंदयी स्वरूपत्व नाम आनंद रूपे ज्ञानात्मकत्व अच्छा ठीक है आनंद रूपे ज्ञान स्वरूपता ये ज्ञानानंदयी स्वरूपत्व है और इसको समझाते हैं तचा का अनुकूलत्व सती सत्व आनंद रूपे ज्ञानात्मकत्व को समझाते हैं ना जो ज्ञानात्मक अर्थात जो ज्ञान होता है वो स्वयं प्रकाश होता है ज्ञानात्मक वस्तु मतलब ज्ञान स्वरूप वस्तु ज्ञान वस्तु मतलब ज्ञान स्वरूप वस्तु कैसी होती है तो ज्ञानात्मक कर स्वयं प्रकाश और ज्ञानात्मकत्व का क्या होगा स्वयं प्रकाशक ज्ञानात्मक कर तो ज्ञान स्वरूप वस्तु ज्ञान स्वरूप वस्तु कैसी होती है स्वयं प्रकाश तो ज्ञानात्मक होता है स्वयं प्रकाश तो ज्ञानात्मकत्व का क्या अर्थ होगा स्वयं प्रकाशक समझ गए और जो आनंद होता है ना वो कैसा होता है अनुकूल कैसा होता है अनुकूल और अनुकूल परमात्मा पूरा पूरा है या किसी अनुकूल भी है तभी तो जो है ना कि कार्सने अनुकूलत्व सखी वह एक स्वरूपत्व में एक पद था ना कि क्या है कि पूर्णता अनुकूलत्व होते हुए पूर्णता अनुकूल कौन है तो पूर्णता अनुकूल तो किसका होगा और स्वयं प्रकाश कौन है तो स्वयं प्रकाशत्व किसका होगा वैसे कार्सनेन का अनुमय दोनों के साथ समझना कार्सनेन अनुकूलत्व सती कार्सनेन स्वयं प्रकाशकता हूँ है ना कि पूर्णता अनुकूल होते हुए पूर्णता स्वयं प्रकाशित पूर्णता अनुकूल होते हुए पूर्णता स्वयं प्रकाश होना जो है ना ये अनुकूल अनुकूल है ना और ज्ञान क्या हुआ स्वयं प्रकाश और एक स्वरूप में एक लगाया है तो उसका अर्थ हो गया खास में समझ गया ये बात कहते हैं कि पूर्णता अनुकूल होते हुए स्वयं प्रकाशित्व होना यह किसका अर्थ हो गया आनंद रूप ज्ञानात्मकत्व का अथवा ज्ञानानंद ज्ञानानंद के स्वरूपत्व का हो गया तो ईश्वर में जाएगा ना सभी ये अच्छा एक एक में थोड़ा सा बताते हैं इस वस्ते देखो उप जो पहली पंक्ति थी ना ईश्वर आशील है प्रतिमे का अनंत ज्ञानानंद एक स्वरूप इसका व्याख्यान हो गया अब क्या आ रहा है ज्ञान सत्यादि कल्याण गुण गण विभूषिता अखी नये प्रतिनिधि से निर्गुणत् तो नहीं हो गया संपूर्ण त्याज गुणों का विरोधी स्वरूप त्याज गुण ही तो क्या होते हैं त्याज गुणों से रहित होने से तो निर्गुण कहे जाते परमात्मा है ना? कोई गुण नहीं ऐसा नहीं श्रुति में जो, जो गुण माना गया है भगवान का श्रुति सत्र कोई ईश्वर का गुण देती है क्या नहीं मानते जो जगत जनवादी सर्कृत सत्य कामत को किसका गुण दे रही है तो तो उपाधि केशवरताचार्य ने लिखा है की शंकराचार्य महातार्किक है इसको आनंद मया अधिकरण में देखा जा सकता है वो महातार्किक <laughs> है तर्क के बल्ब ज्यादा चल रहे हैं स वास्तव में एक भी सुखी उदरित नहीं की पूरा तर्क के आधार पर खड़ा कर दिया उन्होंने सिद्धांत क्या किसको देखो ध्यान देना परमात्मा ये देखना आत्मा में ही कोई गुण है क्या गीता क्या, क्या कहती है अनादित्वात परमात्मा है ना निर्गुण अब ध्यान एक बात और ध्यान देना अपनी बात कहने से पहले की समस्या ये सबसे बड़ी आती है कि हर जगह ये लोग इनके जो शांख है ना सांख में योग में अपनी आत्मा तक का विचार है उसके आगे वही शंकर मत की भी वही स्थिति आ जाती है कुछ भी ईश्वर को भले ही सिद्ध करे पर आत्मा तक ही चक्कर काटते रहते हैं उसके आगे ये भी नहीं सोच सकते हैं। भी भी वही हो जाता है तो आत्मा सतुरस्तम से रहित है परमात्मा भी सतुरस्तम से रहित है लेकिन अपनी आत्मा में जीव आत्मा में समानता तो क्या होगी जीव और ईश्वर में सतुरस्तम दोनों दो में रहेंगे है।, है ना लेकिन जगत जन्मादि कर्तित्व और सर्वज्ञ तो ये अपनी आत्मा में है क्या किसमें ईश्वर में है अच्छा और उनका कैसा है स्वाभाविक है और जीवात्मा में अपनी आत्मा में स्वाभाविक क्या है ए, ये क्या, क्या बताया था ए, ये परमा ब्रह्मानुभव कर्तृत्व ब्रह्मानुभव परमात्मा का का करते तो स्वाभाविक है यही भक्ति कर्तृत्व है तो ये स्वाभाविक है और कुछ स्वाभाविक है क्या तो परमात्मा से अतरिक्त यदि किसी को जानता है और कुछ यदि भक्ति से अस्तरिक्त यदि और कुछ करता है तो स्वाभाविक है क्या वो तो कैसा है औपातिक है देह संसर्ग के कारण प्रकृति के संसर्ग के कारण तो ये अंतर है ना तो बस वो आत्मा परमात्मा का विचार न करने के कारण ये बहुत सारी समस्या बनी रहती है, है ना और भागवत क्या कहती है आत्मा रामो मुनया कुबंध हेतु भक्ति वहाँ इतम भूत गुणों वही है ना वहां भी तो इतम भूत गुणों वही कहा जा रहा है भगवान को किए जाते हैं तो अब देखो अब ध्यान देना तो जीवात्मा में ही अपने आत्मा में ही नहीं है तो परमात्मा भी नहीं है है ना? अब लोक में देखो किसी को कहते हैं सत्व सत्व गुणी है किसी को कहते हैं रजोगुणी है किसी को कहते हैं तब है तो वहाँ पर आत्मा में तो कोई गुण नहीं है पर रजोगुणी क्यूँ कहा जाता है क्यूँकी रजोगुण से प्रभावित हो रहा है वो कार्य कार्य से है ना कि रजोगुण किस के से कारण वो प्रवृत्ति कर रहा है रजोगुण के कारण क्या कर रहा है प्रवृत्ति कर रहा है रजोगुण के कारण दुखी हो रहा है तो उसको क्या कहा जा रहा है रजोगुणी रजुण। पर रजोगुण उस आत्मा में है क्या मतलब रजोगुण के कार्य से सेवा प्रभावित हो रहा है रजोगुण के कार्य सेवा इसलिए उसको तमोगुणी कहते हैं अब कहते हैं रजोगुणी कहते हैं व्यक्ति तमोगुणे है तो उस आत्मा में तमो गुण है क्या मतलब वो आत्मा तम गुण से प्रभावित हो रही है तम गुण के कार्य आलस प्रमाद आदि से प्रभावित हो रही है है ना तो ये गुण तो भी कर रहे हैं पर गुण उसमें है क्या गुण न होना और गुणों का प्रभाव पड़ना अलग अलग बात है क्या जैसे अग्नि से, से आपको उष्णता मिल रही है तो अग्नि आप अग्नि अलग आपको उष्णता दे रही है तो गुण आत्मा में नहीं है लेकिन शत्रम के से प्रभावित हो रहा है ना क्यों प्रकृति के साथ संसर और इसी प्रकार किसी को सात्विक कहा जाए तो वो भी तो इसी से कहा जा रहा है ना उपाधि के कारण mm. उपाधि के कारण क्या कहा जा रहा है सात्विक राजस्ता और ये क्या है कि कर्म संसर्ग रूप उपाधि न हो तो कुछ है कह सकते हैं huh. और उपाधि होने पर भी सतुरस्तम आत्मा में है क्या hmm. उपाधि होने पर भी सतुरस्तम आत्मा में नहीं है शरीर में है प्रकृति में है और प्रकृति में होने पर भी वो उससे क्या है की गुरु के कार्यो से वो प्रभावित हो जाता है गुण विचलित करते हैं ना गुण गुण क्या करते हैं विचलित करते हैं इंद्रिया इंद्रिया जो है ना वो बलवान है या मन का हरण कर लेती हैं तो बलवान तो गुण गुणों के कारण है सब अब देखो तो जैसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश को यदि आप ईश्वर को यदि आप परमात्मा मानकर समाधान चाहते है तो सही बात है लीला से सब थे लीला से इनके जब जीवात्मा में ये नहीं है तो उनमें हो सकता है क्या और यदि कोई जीव कोटि में मानना चाहे ब्रह्मा कोशिव को, को यदि कोई मानना चाहे जीव कोटि में तो भी जीवात्मा में तो कुछ नहीं है तो वो भी प्रभावित होंगे गए गुणों से नहीं मानना पड़ेगा ईश्वर कोटी मान के समाधान करो कि ये तो क्या है ये लीला है है ना लीला है गुण तो जब संसारी जीव में ही ऐसा प्रसम है क्या तो उनमें कैसे हो सकते हैं मतलब इन गुणों से प्रभावित होने के कारण तो वो क्या है कि उन्होंने ऐसी लीला की जैसे कि आता है ना उसमें मोहिनी अवतार है ना तो उसमें समय शिव जी की जो स्थिति दिखाते हैं तो शिव जी को तो ईश्वर मानने वाले यही कहते हैं कि तो लीला से ऐसा होगा और जीव मानने वाले वो कहेंगे कि भाई बड़े से बड़े विचलित हो सकते किसी वैसे थी वो भी विचलित हो गए ले। लेकिन वो तो उसमें नहीं आते हैं बताए क्यों गुण तो उसमें नहीं आते हैं इतना अच्छा मतलब वो ऐसा नहीं वो गुणा तो रही थी ईश्वर हमेशा गुणा थी थी है थि है चतुरस्तम से जो तो रही थे तो आगे देखेंगे तो ये कहा गया ये भगवान में क्या अर्थ इसके ज्ञान शक्ति आदि कल्याण गुण कैसे हैं? है, है। परमात्मा के गुण कैसे हैं? है हाँ है। ये परमात्मा के स्वरूप से संबंध रखने वाले गुण है किससे संबंध रखने वाले स्वरूप तो जब तक परमात्मा का स्वरूप रहता है तब तक ये गुण रहते हैं जैसे तो कि आत्मा को बताया था ज्ञान स्वरूप है धर्म ज्ञान का आश्रय दोनों बताया था ना तो परमात्मा भी स्वरूप है और जो सर्व विषय ज्ञान वान सर्विष्य ज्ञान और स्वरूप बहुत ज्ञान एक है क्या तो वो ध्यान देना ज्ञान शक्ति तो ये ज्ञान जो है उनका गुण है तो ज्ञान शक्ति और शक्ति आदि कल्याण गुण ये भगवान के इनको अविको के पूर्ण मद पूर्णम ओम शांति शांति